तरी विद्वान विद्वान कर्मणी न प्रवृत्ते तो पाप उपहोति संभवाद इतना संख्या विद्वान जैसे कर्म में प्रवृत्ता नहीं होगा ज्ञानी भी प्रवृत्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि पाप से संबंध होगा इत्यासंख्या यस्तु पुनर्तत्वी प्रभुतश्च कर्म योगी जो ज्ञानी नहीं कर्मी प्रवृत्ति है वो कर्म करना चाहिए ब्रह्मयाधारे ब्रधा कर्मा संगम त्यक्त संगम त्यक्त लिप्यतेन सतापेन लिप्यतेमपत्र निवाम भस पदपत्र ब्रह्मय कर्मा संगम त्यक्त लिप्य सतापेन ब्रह्मी कर्मणि आधार समर्पण करके परमात्म संगम त्यक्ता यह करो थी फल इच्छा त्याग करके कर्तृत्व को भी करके जो कर्म करता है स पापेन ने न लिप्यते पद्म पत्र पद्म पत्र में पापे ने न लिप्यते जल के द्वारा पद्म पत्र का संबंध नहीं होता जल से इस द्वारा पाप से नहीं होगा परमात्मा को के अर्पण करके ही फल्छा नहीं करके जो कर्म करता है ठीक है टीका में ब्रह्म ईश्वर आध्याय आध्याय निक्षिप्य करोमिति करोमी भूत्याम जैसे द्वितीय स्वामी के लिए कर्म करता है इस प्रकार परमात्मा के लिए मैं कर्म करता हूँ इसी अभिप्राय ऐसी केवल करे सर्वाणी कर्माणी सरु त्याग इच्छा फल इच्छा नहीं करता है मोक्ष भी फल संगम त्यकता मोक्ष रूप फल में भी संग आशक्ति के छोड़ करके यह करो जो कर्म करता है सर्व कर्माणी लिप्त न स पाप पाप से लिप्ता नहीं होता संपद्ध नहीं होता है मध्यम पत्र में वो अम्बसा अम्बसा टीका मैं यथा दृत्य स्वाम्यर्थम कर्मी करोतीम्य के लिए कर्म करता है न स फलम अपेक्षती को भी ऐसे कर्म करना है कि फल की छा की बनना कर्तव्य तथे ये अविद्वान अभिद्वान मोक्षे के संगम से मोक्ष में भी असूति छोड़ करके भगवद सर्वाणि कर्मा करोति सब कर्म करता है परमात्मा प्रीति के लिए न स कर्मण बदते से बद्ध नहीं होता है नहीं पद्म पत्र अम्बसा सम्पति जल से सम्पद्ध नहीं होता है उसी प्रकार लो गो तो ही लोगो बोला अभिदुष स्तरी कृत्य न कर्मण किम से तो फिर यदि फल इच्छा नहीं करे फल मिलेगा नहीं कर्म से क्या प्रयोजन होगा अज्ञानी कर्म करेगा क्या प्रविजन होगा शुद्धि मात्र फलमे सै अज्ञानी के कर्म फल्चार ही करें संग आसक्ति कर तो अंतर शुद्धि उसका फल है सत्तशुद्धि फल सप्तु मत फल सी अज्ञरार्पण बुद्धा अन्षिम कर्म बुद्धि शुद्धि इत्या हेतु महा अज्ञानी ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करेगा तो बुद्धि शुद्धि फल है इसमें हेतु है देते हैं यस्मात्मा ये यस्मार श्लोक बुद्ध्या बुद्ध्या मनसा बुद्ध्यांद्रियोगिना कर्म कुरम त्यक्तमशुमन योगिना कायना मनुषा बुद्धिया केवल इंद्रियोगिना कर्म करवंति आत्मशुद्ध संगम त्यकता कर्म करवंति शरीर मन और बुद्धि कायन शरीर मनोबुद्धि केवल इंद्र इंद्रिया से केवल फंसे मनोत्व बुद्धि छोड़ करके संग मेरे फल के लिए ऐसा नहीं फल इच्छा सा नहीं केवल कर्म करते है आत्म शुद्ध आत्मा अंतगण शुद्धि के लिए कर्म करते है मनसा बुद्धिया केवल ही केवल ही ममत्व वर्जित ही ईश्वराय एवं कर्म करो नहीं मम फलाये ममत्व कर्म मेरा मैं करता हूँ मेरा फल मिलेगा ये नहीं कर्म करता न हूँ न मामलाये ममत्व तो शुन्नी सब कर्म शास्त्र भी तो कर्म करते हैं कि ममत्व तो बुद्धि रहते है इंद्रिय केवल शब्द काया आदि भी प्रत्येकम संपद्य थे केवल शब्द, केवल मन अर्थात सर्वत्र ममत्व तो बुद्धि त्याग करके कर्म करता है सर्व सर्व्यापार ममता वर्जन व्यापार में ममता त्याग करने के लिए ठीक है टीका मैं केवल शब्दस्य प्रत्येकम प्रत्येक प्रयोजन प्रयोजन काय के साथ मन के, के साथ बुद्धि के सब के साथ केवल केवल ही इंद्रिय अन्य के साथ ही प्रयोग करना वचन विपरिणाम करके केवल काय न केवल मन सा केवल अबुद्ध्या केवल इंद्री इस अर्थ करना क्यों सर्व्यापारे ममता बर्जना है ममता ममत्वि छोड़कर तो ही कर्म करना योगिना योगिना तो कर्मिण कर्म, कर्म करते फल विषय संग आसक्ति फल इच्छा का त्याग करगी आत्मशुद्ध है इसका अर्थ सत्वशुद्ध है कम हो जाएगा कल शिता होगा तो शुद्ध है अंतगुण शुद्ध होगा ठीक है कर्म चित्त शुद्धि फलते न इती इती कर्मा तव कर्तव्य अपेक्षित बदन फल कर्म अंतम शुद्धि फल उसके लेकर अंतम शुद्धि के लिए कर्म अनुष्ठान तुम्हारा कर्तव्य है भगवान कृत्यर्जुन को यस्मदेक्षितदन फलित नस्म तब अधिकार गुरु कर्मे इसलिए कर्म करो तुम्हारा कर्म में अधिकार अंतगम के लिए कर्म करो क्यों वही ज्ञान के साधन है श्लोक में इत संग कर्माषान तया कर्तव्य मेत्या संगत त्याग करके फल विषय इच्छा त्याग करके कर्मुष करो करना चाहिए कर्मफलं यस्मा चुक कर्मफलम त्यक्त शातिमा नई अयु काम कारण फलेक्त निबध्य है कर्म फल त्यक्त नैष्ठिकी शांति अयुक्त काम कारण फले शक्तों बध्यते युक्त जो योग युक्त हो करके कर्म मैं करता हूँ ईश्वराय नम फलाय कर्म फल त्यक्ता कर्म फल का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता, करता है तो नैष्ठिक शांति में आपूर्ति निष्ठायाम भवन है अंतग्रम शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संस इस प्रकार परंपरा से शांति को नैष्ठिक शांति मुख्य रूप शांति को प्राप्त करता है जो तो युक्त नहीं है ईश्वर अर्पण विध्या करना नहीं करता है समाता नहीं तो काम कार्य काम है काम करण इच्छा से करता है फल के लिए मेरे फल के लिए एक फल मिले इस इच्छा से कर्म करता है फल सक्त फल असक्त होता है तो फिर कर्म से बंधन प्राप्त करता है निबद्ध टीका में जिक्ता का, जिक्ता सन फल त्यक्ता कर्म कुरन जिस तरह बुद्धि से फल त्याग करके कर्म करता है मोक्षाख्यान शांति जस्मांत आत्मति प्राप्त करता है तस्माच थोड़ा तो तो संगम त्यक्ता कर्म इसे संगत त्याग कर्म करना चाहिए विपक्षी दोष अयुक् तो काम कारण फल सूक्ति बद्यते युक्त तो क्या है भाष्य में युक्त ईश्वराय कर्मा न मम फलाय सूक्त का मम फलाय मेरे फल के नहीं फलम परज्य कर्म कुरनी तल इच्छा का त्याग समय तम कर्म, कर्म फल त्यक्त कर्म फल पर शांति का प्राप्त करता है नैष्ठिका तो निष्ठाया निका टीका नहीं फल पर कर्म कर फल परित्यागरे कर्म करता हुआ पुरुष निष्ठा को प्राप्त करता है शांति को नैष्ठिकी शांति इतनी विषय अधिक नैष्ठिकी शांति कैसे ज्ञान निष्ठा क्रम से प्राप्त होने से नैष्टिकी सत्वशुद्धि रजगुण तुण से कलुषित का युगागुण तो शुद्ध हो गया फिर ज्ञान प्राप्ति तो सर्व सर्वक्रम संन्यास ज्ञान निष्ठा इसी क्रम से प्राप्त करता है द्वितीयम अर्थ विभजते द्वितीय दे अर्थ है काम कारण यस्तु पुनर्युत अयुत समित ईश्वर विद्या नहीं करता है काम कारण करणम कार काल एक भाव में घर प्रेरित होकर इच्छा से प्रेरित होकर मम फला इदम कर मई कर्म इतम फल सकता निबद्यते ये फल के लिए मैं कर्म करता हूँ इस रूप से फल में आशक्त होकर जो कर्म करता है बंधन प्राप्त करता है ठीक है असमाधान दो साध अर्जुन से नियोगम दशेदी इसे समाधान नहीं होकर करके फल इच्छा से कर्म करे तो दोषे इसे अर्जुन के प्रति विधान करते होगा नियोगम दशे दी अत तुम तो युक्त भवो युक्त होकर के कर्म करो समाधान होकर समा। हो समाहित होकर के ईश्वर आत्म बुद्धिया कर्म करो कभी कर्म करते समो तो फल इच्छा नहीं करे लोग तरी फले शिम त्यक्त सर्वेर भी कर्म कर्तव्य यदि कर्म संन्यास से निवकाशित यदि आसते तो फल में आसक्ति का त्याग करके सब कर्म करेंगे सर्वेर भी कर्म करते अज्ञान ज्ञानी के सब कर्म तो क्योंकि कर्म त्याग नहीं ये नहीं करिए कर्मसन्यास्य निरवकाश उत्तम उसका अवकाश ही नहीं रहा ऐसा संक्राम से अविद्वष सकाशात विदुष विशेषण दर्शे थी ये अज्ञानी के लिए कहा गया उसके अपे विशेष के लिए विशेष दिखाते है यो परमार्थदर्शी स जो परमार्थदर्शी उसके लिए कहते मनसा सर्वर्मा मनसा सन्न्यस्ते सुखं वशी सन्स्ते सुखं वशी नवद्वारे नवद्वारे पुरे पुरे देहि देहि नवद्वार नवद्वार मनसा कारय सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नुर्व कारय मनुषा सन्नस्य सुखम नवद्वार दे दुखम वह आस्ते न कारयन सर्वकर्मा मनुष्य सन्यास्य नकारेन देहि नवद्वारे सुखम आस्ते वसी उसका विशेषण सर्वकर्म कांसे नित्य नैमित्तिक काम्य व्यसित सबकर्म छोड़ करके मनुष्यागा विवेक बुद्धि से विवेक बुद्धि कैसे ये पहले कर्मणी कर्म, कर्म य तो कर्म कर्म इसी प्रकार विवेक बुद्धि से ये कर्म मेरे में नहीं है कर्म कर्म है आत्मा निष्कर्म है इस प्रकार विवेक बुद्धि से कर्म का त्याग करके वशी सब इंद्रियों को वश में रह करके सुख से रहता है नव द्वारा पूरे ये शरीर नव द्वारा वाले पूरे उसमें रहता है न कुछ करता है न कुछ कराता है ठीक है सर्व कर्म त्याग प्राप्त मरण व्यापरते आस्ते सर्व कर्म छोड़ जाए तो मर जाएगा नहीं रहता है आस्ते आध्यात्मिक लगभ मनोपी सर्वतापे नध्यात्मिका दिन तप्यमान ऐसे रहने पर भी रहेगा वृत्ति के प्राप्त करेगा मरेगा नहीं रहेगा तो भी अध्यात्मेगा तब से प्राथ प्राथ है। सुकं। सुकं सुकं है। से तप्त होगा कष्ट प्राप्त करेगा ऐसा रहेगा ऐसे करते न्याय सुखम सुखम आस्ते सुखम रहता है से ऐसी कार्य का अनुसंघात कार्य शरीर कर्ण इंद्र उसके संघात होकर रहेगा इसका निषेध करते नहीं वशी शव का अपने अधिन करके नहीं तो उसके अधिनम रहेगा तो दुखी हो जाएगा आसन से अधिकरण निर्देश आस्ते बैठता रहता है, रहता है तो कहाँ रहेगा अपेक्षित अधिक होता के लिए कहते नव द्वार पूरे दी देह संबंध अभिमान जो तो रहता है देह संबंध दे में अभिमान का आभास रहता है इसे देही देहवान देहबान सर्व कर्म संस भी लोक संग्रहार्थम वही सर्वकर्म कर्तव्य मनुष्य कर्म, कर्म त्याग कर देने पर लोक संग्रह के लिए सब कर्म करना चाहिए प्राप्त प्रत्याह नर्वाणी कर्मा पैयानीकर्मा पित्यज भाषे सर्वा कर्मा कर्मा सन्नसीगा पैर्यज तो सर्वर्म कौन है नित्यम काम्यम काम्य च सर्वर्मा संध्यावंदना नैनिति किस निमित्त से ग्रहण आदि के निमित्त से कर्म करते कान्य है फल फल जनक कर्म स्वर्ग सर्गादि फल कर्म है प्रतिषिद्ध कर्म निषि कर्म सब कर्म छोड़ देता है तावेक बुद्धिया विवेक बुद्धि कैसे कर्माद अकर्म दर्शन न विवेक बुद्धि कर्म में अकर्म समझ करके आत्मा में कर्म नहीं क्षत आदि में कर्म होता है संत्यज्या, संत्यज्या, आस्ते तानि टीका तर्वा कर्वाज तरीत यवेकबुद्ध यदु यदुतम सुखमास्ते तदुपाद दाश्य भाषण आस्ति का ठतिख त्यक्तवायचेष निरायास प्रसन्न चितेष्टा त्यक्तान कायचेन निरायास विनायास सुख से प्रसन्न चित प्रसन्न चित्त आत्मनो अवृत्त बाहेसोजन सुखमास्तीच्य आत्मा से अन्यत्र कोई बाह्य प्रयोजन उसका निवृत्त निवृत्तम बाह्य सर्व प्रयोजन कोई प्रयोजन ही नहीं इसे सुख से रहता है कोई प्रयोजन हो किसी इच्छा करे तो दुख होगा जितेन्द्रियम काय वशीकार उपलक्षण जितेन्द्रिय वशीकार थे क्या जितेन्द्रिय तो इंद्रियों को जीता वशीकार जो जितेन्द्रिय तो दिया है इंद्रियों को जीत लेगा सभी अपने अग्नि में रखेगा को क्व कथम आस्ते भाषा में इत्यावद्वार नवद्वार के सप्तन्य भवानी शीर्षण यानी शर्दावत येगा ये तद्धित से शीर्ष नदेश हो जाएगा शीर्षण्य बहुवचन शीर्षण यानी आत्मन उपलब्धि द्वारा उपलब्धि ज्ञान के कारण साधने सात सिर देते है वाले उसकी गिनती क्या थी क्या दक्षी द्वे नासिके वगेखा सात हो गया सब तो शेष न्याणी शिरोगतानी शब्दादि उपलब्धि द्वारा नी अर्थात कथो तो नव द्वारा तुम तो उतर सात वो ग्याम पाई उपस्थाभ्याम सही था उसका उत्तर देते पाई उपस्थ को मिला करेगा दो नव हो जाएगा टीका में दे दिया अरवाग अर्वाग दीचे दोत्र पुरुष द्वारे तेरह द्वारे से नवद्वार उचित श्रगो खर करते घर में जैसे द्वार है। पुरा जैसे पुराम, पुराम पुराम। में से द्वार पुरा पुरम ते शिविर है शरीर सेवामीना पौरे दर्शय जब पूरा होगा तो उसमें पूरा समता रहनी चाहिए जैसे घर में कोई स्वामी है और स्वामी न पौरे च अधिष्ठित्व न और पूर्व में रहने वाला अन्य लोगों के द्वारा ये सब दिखाते है आत्मे के स्वामी कम आत्मा है स्वामी तदर्थ च इंद्रिय मन बुद्धि विषय ही अनेक फल विज्ञान से उत्पादक अधिष्ठितम जैसे स्वामी राजा है उसके सेवा में बहुत लोग रहते तो स्वामी तो हो गया आत्मा ही स्वामी तयोजन उसके प्रयोजन के लिए इंद्रिय मनो बुद्धि विशेष होगी अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही अनेक फल जनक ज्ञान उत्पादक है इंद्रिया आदि ये पौर सदृश होगी उसे अधिष्ठित है ये सर्व तस्वीर नव द्वार पूरे रहता है देह ही टीका में यद्यपि देह जीवन देह संबंधाभिमान आवासवान अवतिष्ठ दे। देह संबंध में जीवन है देह संबंध का अभिमान आभास है ऐसे रहता है अभिमान आभासवान रहता है तथा प्रवासी व पर गैसे प्रवासी पर घर में रहता है तथ पूजा परिभादि भी अपरस्यम अभिशीदन व्यामोह आदि रहितिषद जैसे पर घर में रहता है उसके पूजा तिरस्कार आदि से हर्ष को प्राप्त नहीं करता है दुख को प्राप्त नहीं करता है इस प्रकार मुहा आदि रहित तो होकर के देह में रहता है तस्मी में दिया तस्मिन नव द्वार पूरे सर्व कर्म सर्वम कर्म संसते सब कर्म त्याग करके रहता है विशेषण आक्षीपति किन विशेषण सर्व ही देही सन्न सं असन्यासी वा देहते सर्वकर्म ही त्याग करके देह में रहता है तो सर्वकर्म त्याग करने पर ही देह में रहेगा नहीं तो कहाँ रहता देह में तो रहते शो तो सन्या सर्वकर्म संवकर्मा ने मनुष्य सन्यास्य सुखम आस्ती देह में रहता है तो सर्वकर्म त्याग करके इसे विशेषण क्या जरूरत है देही सर्व ही देह देही रहता है तब अनथकम विशेषण मित्र तो संस विशेषण व्यवतुपत्ति दिखाते सर्वो तो रहते देह में सर्वसाधारण देहावस्था ने सन्यास्य देह तिष्टी सब दे। कर्म का त्याग करके देह रहता है विद्वान ये जो विशेषण दिया है विशेषण मकिित कर्म देते कुछ नहीं करेगा सब देह में रहेंगे ये फलित मह तशेषण अनाथकमित यहाँ तक आक्षेप शंका है उसके उत्तर देते हैं। विशेषण फलम दर्शय उत्तर मन्यासी विशेषण का फल देते भे, दिखाते हुए किम अभिवेकिन प्रति विशेषण अनाथक चोद्य कि विवेकिन प्रति विकल्प आद्य अंगीकर जो अभिवेकी उनके प्रति विशेषण का कोई फल नहीं अनथ ये कहते हो था विवेकी के प्रति यदि तो पहले कहीं अभिवेकी के लिए विश्व था ठीक है अभिवेकी तो नहीं समझे बैठे अंगीकर देहे इंद्र संघात मात्र आत्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने व आस जो अज्ञानी है देहे इंद्रिय संघात को ही आत्मा मानता है सर्वो गेहे घर में रहता है भूमि में रहता है आसन वास करता है ऐसे मानता है अज्ञात देहित्व हेतु का तभी वो दे स्पष्ट करते है देह इंद्रिय संघात को मानता है, है। संघातम दर्शनों की देह स्थिति प्रतिभा से तो संघात को आत्म ऐसे मानने वाला वो देह में रहेगा देह स्थिति का भान होगा यदि जो ने त्यार करता उसके लिए देह अज्ञानी के लिए नहीं देह नहीं रहता है नहीं देह मात्र आत्मा दर्शन हो गे व देह देवा आशय प्रत्यय संभव जो देह मात्र को अहम ऐसे बुद्धि मानता है घर में जैसे मैं रहता हूँ मानता है ऐसे देह में रहता हूँ ऐसी बुद्धि उसको नहीं होगी क्योंकि देह मात्र के ही तो आत्मा मानता है देह को आत्मा मानने वाले देह में रहता हूँ बुद्धि नहीं होगी उसके लिए उसके लिए देह आशय विशेषण नहीं होगा द्वितीय दुषय और विवेकी के लिए देहादि संघात वितरित आत्म दर्शन स्तु दे पद्धति देहादि संघासे भिन्न आत्मा जो जानता है वो कह सकता है उसका ज्ञान होगा उसको देह में रहता हूँ ये होगा गृह आदिशु देहस्य से अवस्था ने आत्मावस्थान ब्रह्म व्यापति गृह आदि में तो देह रहता है तो देह रह आत्मावस्थान आत्मा भी रहेगा घर आदमी भ्रमानुभूति करने के लिए देहे विद्वान आते यदि विश्वस न विद्वान का यदि देहादि में अहम हो तब तक घर में रहता है ऐसे बुद्धि देहादि में अहम बुद्धि नहीं होने से आत्मा देह से अवस्थान आत्मा घर आदि में ऐसे भ्रमण नहीं होगा ऐसे विद्वान देहे आस्ते यदि हो जाएगा विवेक अवतो दे अवस्थान प्रतिभाव संभव विवेक को ऐसे प्रतिभा से ज्ञान होगा देह में रहता हूँ क्योंकि देह से भिन्न मानता है नवेकि देहावस्थान प्रतिभा ने वहांग मनो देह व्यापारात्मना कर्म नाम तस्म प्रसंग अभाव तत् क्या देहावस्थान उच्चते तथा विवेकी का देहावस्थान भान होगा किंतु वहांग मनो देह व्यापारात्मना कर्म नाम जितने कर्म है वाणी का मन का देह का व्यापार है वाह मन देह व्यापारात्मक जो कर्म है कर्म न तस् प्रसंग अभाव कर्म तो वाह मन देह में ही विवेक में नहीं है त्याग ने कु देहान फिर कर्म का त्याग करके देह में रहना ये क्यों हुए तत्र पर कर्मण भाष्य में पर कर्मण पर आत्मनि अभिद्य अध्याता विद्य विवेक विज्ञान मनसा संन्यास उपपद्य वस्तुतः कर्म अपने में नहीं है अन्य तो का कर्म दे बुद्धि का, का कर्म है वो आत्मा में आरोपित है पर कर्म नाम परस्मिन अन्य कर्म अन्य में आरोपित है देह इंद्रिया मन का कर्म है आरोपित आत्मा में परस्मिन के आत्मा आरोपित होता है कारण क्या अविद्या अज्ञान के कारण अध्यारोपित का ना अज्ञान से आरोपित होता है देह इंद्रिया आदि का कर्म आत्मा ने जब विद्या ज्ञान हो गया विवेक ज्ञान विद्या विवेक ज्ञान है ना फिर उसका त्याग हो जाएगा मनुष्य संन्यास पद नवे न दिगाद्छिन्न बाह्याभ्यंतर अभिक्रम का मन मनस कुह अवस्थान आस्था शक्य थे विवेकी जो आप मानते में अहमअस्वी ब्रह्म ब्रह्मत्मता ही मानते ब्रह्म के साथ दिगा वस्तुकार अवच्छिन्न रही भाया अभ्यंतर अभिक्रिय ब्रह्मात्मा बाहर अंदर एक अभिक्रिय ब्रह्म उसको मैं हूँ ऐसा जो मानते हैं कुत्तो देह अवस्थान फिर देह में उनका अवस्थान कैसे हो तो बाहर अंदर एक ही देह में कैसे रहेगा अवस्था तुम ऐसे में कैसे मानेंगे तथा उत्तम विवेक ज्ञान सर्व कर्म संसि गेह इव देव नवज्वाल पूरे प्रारब्ध फल कर्म संस्कारुभूत्या देह विशेष विज्ञान उत्पत्ति देहे एव आस्ती अस्त एव विशेषण विद्वत विद्य प्रत्ययभेदेषक उत्पन्न विवेक ज्ञान से उत्पन्न विवेक ज्ञान यस्य, जिसका आत्मज्ञान हो गया सर्वर्म संयासीकर्म त्यागृत गेहे दर्ज ऐसे देह एवं अनुजार पुरे आसन संभव कैसे प्रारब्ध फल कर्म संस्कार से शेष अनुभूत प्रारब्ध फल जो फल कर्म फल देना आरम्भ कर दिया इसी जन्म सद्र आरंभ करके फल देता है वो कर्म संस्कार शेष रहता है जब तक तो प्रारब्ध कर्म है वो कर्म फल देगा संस्कार ही उसकी अनुभूति होगी तो जैसे पहले अभी ज्ञान हो जाने के बाद ही वो प्रार्थ कर्म जब तक तो है उसके संस्कार रहने से देह विशेष विज्ञान उत्पत्ति रहे उसको विशेष ज्ञान होता है सामान्यतः ज्ञान रूप ही वह विशेष ज्ञान है, है। उपदेश करता है भिक्षा करता है जो कुछ व्यवहार करता है व्यवहार के कारण रूप विशेष ज्ञान देह में ही होता है देह एवं उत्पत्ति व्यापक आत्मा अनुपेवचन आत्मा में उत्पन्न होता है देहावचन अंतकन में देह एवं अस्थय अस्थियव देह में रहता है क्यूँकी देह में विशेष ज्ञान व्यवहार करता है अस्थियव विशेषण फलन और विशेषण जो देह आदत अविद्व प्रत्यय भेद अपेक्षित ज्ञानी अज्ञानी के जो प्रत्यय ज्ञान उसके भेद है अज्ञानी तो देहादि में अमु करता है ज्ञानी देह से विलक्षण मानता है देह में रहता है ऐसा यद्य व्यापक है तब तथापि उसको देह में व्यवहार कार्य कर्म जो होते हैं तब तो देह में व्यवहार करता है देह में उसको विशेष ज्ञान होता है ऐसे देह रहता है ऐसा ज्ञान उसको होता है तत्र हित प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुभविया यद ही प्रारब्ध फलम धर्माधर्मात्मक जो प्रारब्धम फलम यश्य जिसका फल आरंभ हो गया देने के लिए धर्माधर्मात्मक कर्म तस्वीर कुछ तो भोग कर लिया और कुछ बाकी शेषाद कुछ रहा है अनुपभोक्ता जिसका भोग नहीं हुआ उसी कर्म से देहादि देहा तो देहा संस्कार अनुबर देहादि संस्कार रहेगा जब तक सर प्रावध कर्म में ज्ञानी कवि तथा अनुभूत तब जो देहादि संस्कार है तो देह में रहता है देह विशेष विज्ञान अवस्थान विषय उप पद्धति देह में विशेष विज्ञान होता है अवस्थान विषय अवस्थान को विषय करने वाले विशेष ज्ञान उसका विशेष ज्ञान होगा देह में रहता उप पद्धति अच्छा विवेक सन्यासी नवेक सन्यासी को देह अवस्थान या अपर उसके लिए देह में अवस्थान है ऐसे प्रयोग संभव है अविद्व प्रत्यापेक्ष विशेषण असंभव है भी अज्ञानी के प्रत्यय के लिए तो देह में रहता है विशेषण नहीं होगा क्योंकि अज्ञानी तो देहमा मानता है देह में रहता है ऐसा नहीं मानेगा विद्युत प्रत्यापेक्षा अवज्ञानी ज्ञान होने पर जब तक प्रावध कर्म है तब तक देह में अवस्थान है ऐसे उसका ज्ञान होगा विशेषण अपराध कर्म से ऐसे जब तक है अमृसी ब्रह्म व्यापक निश्चय फिर भी प्रार्थ कर्म श्रे है तब देह में विशेष ज्ञान होता है विशेषणम और ज्ञानी के दृष्टि से सार्थक देहस एवं देह विशेष विज्ञानोत्पत्तिर देह एव अस्थित अस्तवेषण फलम देहे स्वस्थान विषय विद्यवत् प्रत्यय ज्ञानी का प्रत्यय क्या है ज्ञान श्रावस्थान विषय श्रावस्थान विषय यश ज्ञानी का विद्युत का जो प्रत्यय ज्ञाने और स्वावस्थान का स्वावस्थानों का विषय करेगा देह में मैं रहता हूँ विलक्षण तब अविशेष विद्युत प्रत्यय और अज्ञानिका ज्ञान प्रत्यय ऐसे देहावस्थान विषय का नहीं और देह की आत्मा मानता है तयोर एव भेद है भेद हो गया ज्ञानी का प्रत्यय और अज्ञानिका प्रत्यय दोनों का भेद हो गया विद्युत प्रत्यय अक्ष ज्ञानी का जो प्रत्यय विद्यत विदत्त प्रत्यपेक्ष विशेषण अर्थवा मुश्किल विशेषण साधके हेतु विशेषपर्तव्य कृत विद्य अत प्रत्यय भेदापेक्ष आरोपित कर्तृत् अभाव स्वगतकर्तृत्वादार आशंका मन से दूषय आरोपित कर्तृत्वाद न ही होने पर भी स्वगतकर्तृत्वादी तो रहेगा ज्ञा एसा शंका का दूषण करते यद्यसें यद्यपि कार्य करण कर्मा अविद्या आत्म ने अध्यारोपिता कार्य करण कर्म सर्व का कर्म अज्ञान से आत्मा में आरोपित है उसका त्याग कर देता है संस्ते उसका त्याग कर रहता है तथा आत्मसमवायित कर्तृत्व कार्यतृत्व संका करते जो सर्व इंद्रिय मन में कर्म है व्यापार अज्ञान के कारण आरोपित तथा आत्मा में उनको त्याग कर देगा विवेक ज्ञान से किन्द आत्म संबंधी जो कर्तृत्व करेगा कुछ करेगा ये तो रहेगा इतना शुरन न कार्य करना कारयन कार्यकर्ण को नहीं करता है न कुछ करता है क्रिया में प्रवृत्त नहीं कराता है ठीक है मैं क्रियासु प्रवर्तन आस्त पूर्व संबंध क्रिया में प्रवृत्व करता है नही करता है पूर्व से चतुर संबंध कार्यन कारयन सत्रीपथे ऐसा संबंध कर्ता कढ़ाता न ऐसा नहीं कर्तृत्व कार आत्मन नचार आत्म में कर्तृत्व नहीं विचार कि कर्तृत्व सात्मसम भाई सत आत्मा में रहता तो है किन्तु त्याग कर देने से संयास न भवती त्याग कर देने से आत्मा में नहीं होता है जैसा गच्छतो गति चलने वाले की गति गमन व्यापार न परित्याग नद चलता हुआ गमन है और गमन व्यापार परित्याग करते गमन ही होता है तो इसी प्रकार कर्तृत्व कार्य आत्मा में तो है किन्तु उसका त्याग कर दिया इसलिए कर्तृत्व कार्यत्व नहीं होता है ये अर्थ लेना पहला विकल्प है अतः दूसरा है कि स्वतः आत्मा नास्ती कर्तृत्व कारित्व वास्तव आत्मा में है ही नहीं विवेक से त्याग हो जाता है ये दो विकल्प क्या ठीक है ये कर्तृत्व कारितम चेही में स्वात्म समवाय सदैव देमा में है कर्तृत्व कारित्व ऐसा आत्म संबंधी होता हुआ संयासा न भगत उसका त्याग कर दिया इसलिए नहीं होता है ये कहना चाहते हो जैसे दृष्टान गेवतत्व तो से चलता है स्वगत हो गया स्वगत भगती जो तो स्थिर हो गया तो स्थितिया त्याग हो गया खड़ा हो गया बैठ गया तो भमन का त्याग हो गया न भवति गति नहीं होती ये प्रथम पक्ष अथवा सारस्य न कर्तृत्व कार्यतृत्व चात्म ना आत्मा में कर्तृत्व तो और कार्यतृत्व तो नहीं है इसे वक्तव्य ये कहना है आद्य यदि कहेंगे कि कर्तृत्व कार्यतृत्व तो है क्या तो कर देता है तो आद्य में सक्रिय आप जैसे देवत्व चलता है कभी बैठ गया तो सक्रिय है आत्मा में सक्रियता आपत्ति और द्वितीय यदि मानेंगे स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व आत्मा में है ही नहीं तब तो द्वितीय में आत्मा में कुटस्थत्व संभव है कुटस्तत्व प्रसंग उप पद्धति द्वितीय पक्षम आशीत उत्तर वहा यह सिद्धांत द्वितीय पक्ष मानकर के कर्तात्मा में कर्तृत्व कार्यतृत्व वास्तव है ही नहीं अत्र उच्यते नत्म स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व आत्मा में स्वत उपाधि को लेकर कर्तृत्व कार्य तृत्वान होता है वास्तव नहीं है आरोगित कर्तृत्व कार्यतृत्वान होता है इसी अर्थ में उत्ते अर्थ वाक्योपक्रम अनुकूल वाक्य क्या अनुभव अनुकूल बताते हैं भाष्य उक्तम ही अविकार्य मुच्यते विकारे नहीं त वाक्य से समाप्ति संवाद उस विषय में अन्य वाक्य से संवाद कहते शरीर स्थित कौनते न करोते न लिप्यती शरीर है न होता है स्मृति अर्थ है श्रुति में दर्शित स्मृति के द्वारा जो कहा गया अर्थ उसमें श्रुति भी प्रमाण देखाते ध्या वेलायती वृते ध्यातो लेलाय तीव ना स्थिर होता है ना चलता है बुद्धियाम ध्यान बुद्धि उपाधि बुद्धि में स्थिर हो गया तो आत्मा स्थिर हो गया और बुद्धि में चलन है लेलायत भ्रषम चलती तो बुद्धि उपाधि का में चलन जैसे जलन में कंपन हो जल प्रतिभा का चंद्र में कंपन दिखता है और जल स्थिर हो गया तो जल प्रतिब आकाश स्थिर हो गया स्वतः आकाश का और चलन तो अलग है नही है वो जो आरोपित होता है बुद्धि उपाधि को लेकर के आरोपित होता है इसलिए वस्तु तो अपना अविकारी है स्थिर है जैसे आकाश स्थिर है किंतु जल के प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंब आकाश में कंपन स्थिरता जल उपाधि के कारण दिखता है इसी प्रकार ध्यान लीलायती ऐसा देने से वस्तु तो उपाधिगत ही है आत्मा में इसलिए उपाधिगता है वो सर्वविक्रिया न आत्मनी सत इसका अर्थ है ध्याती वो लेलायती वो इस श्रुति का अर्थ ध्यायती वो उपाधि बुद्धियाम ध्यात्याम ध्याय और बुद्धियाम चलत्याम चलती वो उपाधिगता ही सर्वविक्रिया विक्रिया आत्मा में नहीं सत्योग ओम नवद्वार मित्र ओण नो शं